देवी भागवत आठवां स्कंद देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती को नमस्कार है भगवती महेश्वरी तुम महादेवी हो जगद्धात्री हो तथा तुम्हारा विग्रह मंगलमय है तुम्हें नमस्कार है परम बुद्धिमती देवी परमा पापहंत्री परमार्ग प्रदायणी परमेश्वरी प्रजोत्पत्ति परब्रह्मस्वरोपिणी मददात्री मदोन्मत्ता मानगम्या महोन्नता मनश्विनी मुनिध्येया मार्तंड सहचारिणी और जयलोकेश्वरी ये तुम्हारे नाम हैं प्रलयकालीन मेह की भांति तुम कांति धारण करती हो देवताओं और दानवों ने महान मोह की निवृत्ति के लिए तुम्हारी आराधना की है यम लोक को मिटाने वाली परम आराध्या भगवती जगदम्बे तुम यम पूज्या यमाग्रजा एवं यम निग्रह रूपा हो तुम्हें बार बार नमस्कार है भगवती सर्वेश्वरी तुम सर्वेवरी समस्वभावंग विवर्जिता संगनाशक काम्य कामरूपा कारुण्य विग्रहा कंकाल क्रूरा काम मीनाक्षी मनम भेदनी माधुर्यूपशिला मधुर स्वरपूजिता महामंत्रवती मंत्रगम्या मंत्र प्रियंकरी मनुष्य मानसगमा तथा मनवथारी प्रियंकरी इन नामों से विख्यात हो देवी पीपल वट नीम आम कैथ बेर कटहल मदार करील और महुआ आदि वृक्ष तुम्हारे रूप है दुग्धवल्ली में निवास करने वाली देवी तुम परम कृपाली एवं दया की भंडार हो तुम्हारा श्री विग्रह करुणा से ओत प्रोत है सर्वज्ञन तुम पर अधिक श्रद्धा रखते हैं तुम्हारी जय हो नम पुष्कर नेत्रय जगदम्बाई नमो सुत माहेश्वर्य महादेव्य महामंगलमूर्त परमा पापहते च परमार्ग प्रधायि परमेश्वरी प्रजोत्पत्ति पर ब्रह्मस्वरूपणी मददात्री मदोन्मत्ता मनगम्या महोन्नता मनस्विन मध्येयातंडसहचारुण जयलोक प्रणयांबुसनिभे महामोह विनाशा पूजितासी सुरासुरेम्लोका यम भावती यमपूज्यामग्रह यम यजनी नमो नमः समस्वभासंग विवर्जिता संगनाशकरी संगनाशक काम्यूण्य विग्रहांकाल क्रूरा कामी मीनाक्षी मेदिनी मधुर्यूपशीला मधुरस्वपूजी पूजिता महामंत्रव मंत्रगम्या मंत्रियंक मनुष्य मनसगमान मन, मंद प्रियंकरे अस्वस्थवटनिंबाकत्थबदरी राखी करीराक्षी क्षीरवृक्षस्व रूपे दुग्धवल निवासा दयनीय दयाधि दाक्षिण्यकुणारूपे जयसर्वज्ञवल्ल पूजा करने के उपरांत इस प्रकार के स्तमन से देवेश्वरी जगदम्बा की स्तुति करने वाले मनुष्य को व्रत संबंधी संपूर्ण पुण्य सर्वदा सुलभ हो जाते हैं यह स्त्रोत्र भगवती को प्रसन्न करने का परम साधन है जो मनुष्य इसका निरंतर पाठ करता है उसे आज व्याधि एवं शत्रु भय नहीं पहुँचता इस स्त्रोत्र के प्रभाव से धन की इच्छा करने वाले धन तथा धर्म चाहने वाला धर्म पा सकता है यह स्तोत्र ब्राह्मण को वेद संपन्न क्षत्रिय को विजयशाली वैश्य को प्रचुर धनवान तथा को परम सुखी बना देता है, जो मनुष्य के समय मन को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके पितरों को एक कल्प तक क्षेत्र रहने वाली अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है नारद इस प्रकार देवताओं ने भगवती जगदम्बा का आराधना एवं पूजन किया है जो तुम्हें बता दिया गया जो मानव भक्त भक्तिपूर्वक भगवती की आराधना करता है उसे देवी के लोक की प्राप्ति सहज हो जाती है निप्र, भगवती जगदम्बा की पूजा करने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है और पुरुष संपूर्ण पापों से रहित निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लेता है नारद पुरुष भगवती की कृपा से जहाँ तहाँ धन अथवा मान के विषय में आदर एवं सम्मान प्राप्त करता है स्वप्न में भी नरक संबंधी किंचित मात्र भय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते भगवती जगदम्बा महामाया है इनका उपासक इनकी कृपा से पुत्र और पौत्रों के संवर्धन में सफल भूत रहता है नारद मैंने जो या भगवती के चरित्र का प्रतिपादन किया है इसमें नरक से उद्धार करने की स्वाभाविक शक्ति है मुझे महादेवी की पूजा सम्पूर्ण मंगलों को देने वाली है अब एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ इसका नाम प्रकृति पंचक है यह प्रसंग नाम रूप और उत्पत्ति से अखिल जगत को आहलादित करने वाला है मुने, यह प्रकृति पंचक अत्यंत अद्भुत एवं मुक्ति का परम साधन है उदाहरण और महात्म्य सहित इसका वर्णन करता हूँ तुम सावधान होकर सुनो